योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय इनके दूर करने के साधन यद्यपि वर्तमान है और स्रोत कर्मों से इनका प्रतिकार हो जाता है किंतु इनका नितांत अभाव नहीं होता क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है हे हेतु इस दुख की जड़ अज्ञान अविद्या अविवेक है जितना अज्ञान दूर होता जाता है उतना ही दुख का अभाव होता जाता है इसलिए हान दुख का नितांत अभाव अज्ञान अर्थात अविद्या का सर्वथा नाश हो जाना है उपनिषदों को भी यही सिद्धांत है यथा अविद्या या अपाय एव ही परप्राप्तिर्नाथान्तरम अर्थात अविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं हानोपाय सारे तत्वों का विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञान है जिस जिस तत्व का यथार्थ ज्ञान होता जाएगा उस उस तत्व के दुख की निवृत्ति होती जाएगी सारे तत्वों का विवेकपूर्ण ज्ञान होने से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है तत्वों का यथार्थ ज्ञान समाधि द्वारा ही अपने अपनी भूमियों में हो सकता है न कि व्युत्थान दशा में मुख्य तत्व मुख्य तत्व दो हैं जड़ और चेतन जड़ तत्व के चौबीस मुख्य विभाग हो सकते हैं और चेतन तत्व पुरुष जड़ तत्व के संबंध से जीव तथा ईश्वर और अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्म तत्व कहलाता है परमात्म तत्व अंतिम ध्येय अथवा हान है सारे तत्वों के विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञान के पश्चात वही पहुँचना है इसलिए सांख्य ने उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी अन्य पच्चीस तत्वों को इस प्रकार बतलाया है अष्टौ प्रकृतियोड़शवीकारा पुरुष आठ प्रकृतियां, सोलह विकार और पुरुष ये इस प्रकार है मूल प्रकृति अविकृति महजाद्याह प्रकृति सप्त, षोडस कस्तु विकृतिय सप्तःवस्तुविकारो न प्रकृतिर्न विकृति, प्रकृति विकृति पुरुषा आठ प्रकृतियों में से मूल प्रकृति विकृति, विकृति नहीं है अर्थात कारण द्रव्य स्वयं किसी का विकार विकृत परिणामकारी नहीं है शेष सात महतत्व आदि महत्त्व अहंकार और पांच तन्मात्राएं प्रकृति विकृति दोनों हैं अर्थात महतत्व मूल प्रकृति की विकृति और अहंकार की प्रकृति अहंकार महत्त्व की विकृति और पांच तन्मात्राओं तथा ग्यारह इंद्रियों की प्रकृति है और पांच तन्मात्राएं अहंकार की विकृति और पांच स्थूलभूतों की प्रकृति है अन्य सोलह विकृतियाँ पांच स्थूलभूत और ग्यारह इंद्रियां केवल विकृति है किसी की प्रकृति नहीं है यद्यपि सारे स्थूल वस्तु में इन्हीं पांचों स्थूल भूतों के कार्य हैं किंतु वे अपने विकृत परिणाम से आगे कोई नया तत्व कारण रूप होकर नहीं बनाते पुरुष न प्रकृति है न विकृति अर्थात न वह किसी का स्वयं विकृत परिणाम है न उससे कोई विकृत परिणाम उत्पन्न होता है